राजयोग प्राण का आध्यात्मिक रूप अब हम प्राणायाम क्रिया के साधन का कारण समझ सकेंगे पहले तो यदि श्वास प्रश्वास की गति नियमित की जाए तो शरीर के सारे परमाणु एक ही दिशा में गतिशील होने का प्रयत्न करेंगे जब विभिन्न दिशाओं में दौड़ने वाला मन एक मुखी होकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में परिणित होता है तब सारे स्नायु प्रवाह भी परिवर्तित होकर एक प्रकार के विद्युत गति प्राप्त करते हैं क्योंकि स्नायुओं पर विद्युत क्रिया करने पर देखा गया है कि उनके दोनों प्रांतों में धनात्मक और ऋणात्मक इन विपरीत शक्ति द्वय का उद्भव होता है इसी से यह स्पष्ट है कि जब इच्छा शक्ति स्नायु प्रवाह के रूप में परिणत होती है तब वह एक प्रकार के विद्युत का आकार धारण कर लेती है जब शरीर की सारी गतियाँ संपूर्ण रूप से एकाभिमुखी होती हैं तब वह शरीर मानो इच्छा शक्ति का एक प्रबल विद्युत धारा बन जाता है यह प्रबल इच्छा शक्ति प्राप्त करना ही योगी का उद्देश्य है इस तरह शरीर शास्त्र की सहायता से प्राणायाम क्रिया की व्याख्या की जा सकती है वह शरीर के भीतर एक प्रकार की एकमुखी गति पैदा कर देती है और श्वास प्रश्वास केंद्र पर आधिपत्य करके शरीर के अन्यान् केंद्रों को भी वश में लाने में सहायता पहुँचाती है यहाँ पर प्राणायाम का लक्ष्य मूलाधार में कुंडलाकार में अवस्थित कुंडलनी शक्ति को उद्भुत करना है हम जो कुछ देखते हैं कल्पना करते हैं या जो कोई सपने देखते हैं सारे अनुभव हमें आकाश में करने पड़ते हैं हम साधारणतः जिस परिदृश्यमान आकाश को देखते हैं उसका नाम है महाकाश योगी जब दूसरों का मनोभाव समझने लगते हैं या अलौकिक वस्तुएं देखने लगते हैं तब वे सब दर्शन चित्ताकाश में होते हैं और जब अनुभूति विषय शून्य हो जाती है जब आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित होती है तब उसका नाम है चिदाकाश जब कुंडलनी शक्ति जागकर कर सुसमना नाड़ी में प्रवेश करती है तब जो सब विषय अनुभूत होते हैं वे चित्ताकाश में ही होते हैं जब वह उस नाड़ी की अंतिम सीमा मस्तक में पहुंचती है तब चिदाकाश में एक विषय शून्य ज्ञान अनुभूत होता है अब विद्युत की उपमा फिर से ले ली जाए हम देखते हैं कि मनुष्य केवल तार के योग से एक जगह से दूसरी जगह विद्युत प्रवाह चला सकता है परंतु प्रकृति अपने महान शक्ति प्रवाह को भेजने के लिए किसी तार का सहारा नहीं लेती इसी से अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि किसी प्रवाह को चलाने के लिए वास्तव में तार की कोई आवश्यकता नहीं हम तार के बिना काम नहीं कर सकते इसीलिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है जैसे विद्युत प्रवाह तार की सहायता से विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होता है ठीक उसी तरह शरीर की समस्त संवेदनाएँ और गतियां मस्तिष्क में और मस्तिष्क से बहिर देश में प्रेरित की जाती है वह स्नायु तंत्र रूप तार की ही सहायता से होता है मेरुमज्जा मध्यस्थ ज्ञानात्मक और कर्मात्मक स्नायु गुच्छ स्तंभ ही योगियों की ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं इन दोनों प्रधान नाड़ियों के भीतर से ही पूर्वोक्त अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शक्ति प्रवाह प्रवाहद्वय संचरित हो रहे हैं परंतु बात अब यह है कि इस प्रकार के तार के समान किसी पदार्थ की सहायता बिना मस्तिष्क से चारों ओर विभिन्न संवाद भेजना और भिन्न भिन्न स्थानों में मस्तिष्क का विभिन्न संवाद ग्रहण करना संभव क्यों न होगा प्रकृति में तो ऐसे व्यापार घटते देखे जाते हैं योगियों का कहना है कि इसमें कृतकार्य होने पर ही भौतिक बंधनों को लांघा जा सकता है जो अब इसमें कृतकार्य होने का उपाय क्या है यदि मेरुदंड मध्यस्थ सुषुम्ना के भीतर से स्नायु प्रवाह चलाया जा सके तो यह समस्या मिट जाएगी मन ने ही यह स्नायु जाल तैयार किया है और उसी को यह जाल तोड़कर किसी प्रकार की सहायता की राह न देखते हुए अपना काम करना होगा तभी सारा ज्ञान हमारे अधिकार में आएगा देह का बंधन फिर न रह जाएगा इसीलिए सुषमना नाड़ी पर विजय पाना हमारे लिए इतना आवश्यक है यदि तुम इस शून्य नली के भीतर से स्नायु जाल की सहायता के बिना भी मानसिक प्रवाह चला सको तो बस इस समस्या का समाधान हो गया योगी कहते हैं कि यह संभव है